नोशो टॉक झरत दस गुन मोती नंबर एटीन पहला प्रश्न मैं जो जी रहा हूं और जैसा जी रहा हूं क्या यही जीवन है मधुकर मनुष्य साधारणता जिससे जीवन समझता है वह तो जीवन का प्रारंभ भी नहीं जीवन तो दूर वह अभी जन्म भी नहीं है एक जन्म तो होता है माता पिता से वह केवल देह का जन्म है उससे तुम सांसें तो लेने लगते हो मगर जीते नहीं भोजन भी पचाने लगते हो लेकिन जीते नहीं शरीर बढ़ने लगता है लेकिन तुम कोरे के कोरे, तुम्हारे भीतर आत्मा का कोई विकास नहीं होता कोई प्रौढ़ता नहीं कोई भीतर गति नहीं कोई नृत्य नहीं कोई उत्सव नहीं इसलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है जब तक द्विज ना हो जाओ जब तक तुम्हारा दोबारा जन्म ना हो तब तक समझना अभी जीवन शुरू ही नहीं हुआ है। द्विज होने की प्रक्रिया ही सन्यास है यह ब्राह्मण होने की विधि है क्योंकि यह ब्रह्म को जानने का उपाय है कोई ब्राह्मण की तरह पैदा नहीं होता सभी सूद्र की तरह पैदा होते ब्राह्मणत्व तो अर्जित करना होता है कमाना होता है मुफ्त नहीं मिलता श्रम से और साधना से ब्राह्मणत्व के फूल खिलाने होते ब्राह्मण के घर में भी पैदा हो होकर कोई ब्राह्मण नहीं होता पहला जन्म तो शूद्र का ही है दूसरा जन्म और दूसरे जन्म से अर्थ है अंतरयात्रा का पहला जन्म बहेर यात्रा की तैयारी करवा देता है शरीर बहेर यात्रा का माध्यम है मन बहेर यात्रा की व्यवस्था है जब ध्यान पैदा होगा तो जीवन शुरू होगा इसलिए असली जीवन तो सदगुरु के पास मिलता है असली जीवन तो सत्संग में मिलता है जहां तुम्हें ध्यान की प्यास जग जाए वहां मिलता है जहां तुम्हारे प्राण परमात्मा के लिए आतुर होने लगे ऐसे आतुर कि अगर यह जीवन चढ़ा भी देना पड़े सौदे में तो भी तुम सौदा करने को राजी हो जाओ तब दूसरा जीवन मिलता है दूसरे जीवन के लिए एक त्वरा चाहिए एक तीव्र अभीपसा चाहिए एक गहन प्यास चाहिए सत्य की तुम जैसे अभी जी रहे हो जो तुम जी रहे हो काम चलाओ जीवन ऐसे तो कोल्हू के बैल की तरह चल रहे हो उठाते हो रोज रोज रात सो जाते हो रात सपने हैं दिन विचार हैं हजार कामों में व्यस्त हो मगर परिणाम क्या है निष्पत्ति क्या है इन कामों का निचोड़ क्या है मौत आएगी सब पहुंच के साफ कर देगी जीवन की परिभाषा याद रखो जिससे मौत ना मिटा पाए वही जीवन जिसे मौत मिटा दे वह क्या खाक जीवन अभी तुम जो जी रहे हो उसे मौत मिटा देगी या नहीं बस इतना ही पूछ लेना इसी कसौटी पे कसते रहना ये स्वासे मौत छीन लेगी ये देह मिट्टी में गिर जाएगी ये धन पैसा पद प्रतिष्ठा सब तुरोहित हो जाएंगे जैसे सुबह जागने पर रात के सपने तुरोहित हो जाते ऐसे जीवन मानना चाहो तो मान लो अपने को सांत्वना देनी हो तो दे लो मगर यह जीवन नहीं ऐसी ही एक सुबह रही होगी और जीसस एक झील के पास रुके एक मछुए ने अपना जाल झील में फेंका ही था मछलियां पकड़ने को जीसस ने उस मछुए के कंधे पर हाथ रखा उस मछुए ने चौंक के पीछे देखा कौन है? इतनी सुबह सर्द सुबह और जीसस की आंखों में झांका वे आंखें झील से भी ज्यादा गहरी उसे मालूम पड़ी उन आंखों में झील से भी ज्यादा ताजगी थी और यह व्यक्ति कुछ अनूठा मालूम पड़ा ठगा रह गया मछुआ जीसस ने उससे कहा कब तक मछलियां ही पकड़ते रहोगे कुछ और करना है या नहीं क्या मछलियां पकड़ना ही जीवन उस सुबह ही जीसस ने अपना वह प्रसिद्ध वचन कहा था कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता कुछ और चाहिए रोटी से कुछ बड़ा रोटी से कुछ ज्यादा गरिमा में रोटी से कुछ ऊपर आजीवी का ही जीवन नहीं है मछुआ ने सुना जाल जहां का तहां छोड़ दिया झील से खींचा भी नहीं और जीसस से कहा कि मैं भी उस जीवन की तलाश करना चाहता हूं जीसस ने कहा आओ मेरे पीछे वे गांव को छोड़ते ही थे कि एक आदमी भागा हुआ आया और उसने उस को कहा पागल तू कहा जा रहा है तेरे पिता बीमार थे ना उनकी मृत्यु हो गई चल वापिस घर स्वभाव था मछुए ने जीसस से कहा कि मुझे एक तीन चार दिन की छुट्टी दे दे लौट आऊंगा लेकिन पिता का अंतिम संस्कार कराऊं और जीसस के वचन बड़े प्यारे जीसस ने कहा तू फिक्र मत कर गांव में बहुत मुर्दे हैं वो मुर्दे को ठिकाने लगा देंगे तू मेरे पीछे आ गांव में बहुत मुर्दे हैं वो मुर्दे को ठिकाने लगा देंगे इस वचन पर ध्यान करना विचार करना तुम सबको जीसस मुर्दा कह रहे हैं तुम्हें वे जीवित नहीं मानते मैं भी तुम्हें जीवित नहीं मानता क्योंकि जीवन से तो तुम्हारी अभी पहचान ही नहीं हुई जब तक सांसवत को न जाना जब तक कालातीत को न पहचाना जब तक उससे तुम्हारी सगाई ना हुई जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत जब तक परमात्मा से मिलन ना हुआ तब तक कैसा जीवन तब तक आजीविका है रोटी रोजी कमा लेते हो कि दो पैसे तिजोरी में भी बचा लोगे मगर सब ठीक रहे सब पड़े रह जाएंगे मगर मैं तुम्हारी मजबूरी भी समझता हूं दूसरे जीवन की खबर भी देने वाले लोग दिखाई नहीं पड़ते दूसरे जीवन का संदेश लाने वाले लोग भी मिलते नहीं जिनको तुम धर्म के नाम पर पूज रहे हो वे भी तुम जैसे ही लोग हैं उनके जीवन में भी कोई क्रांति नहीं घटी कोई किरण नहीं उतरी उनके जीवन का अंधकार भी वैसा ही है जैसा तुम्हारा और कभी कभी तो तुमसे भी ज्यादा जिनको तुम भोगी कहते हो उनके जीवन में तो कुछ पुलक भी है उनके जीवन में तो कभी कभी कोई प्यास कोई पुकार भी उठती लेकिन जिनको तुम तथाकथित महात्मा योगी संत कहते हो वे तो बिल्कुल मुर्दा है वे तुमसे भी ज्यादा मुर्दा है उनकी आंखों में तो राख जमी उन्होंने तो धीरे धीरे आत्मघात कर लिया है और आत्मघात को ही सदियों से धर्म समझा जाता रहा है जो आदमी जितना आत्मघाती हो हम उसको उतना बड़ा महात्मा मानते जो आदमी जितना अपने को दुख दे उतना ही बड़ा हम उसको त्यागी कहते तपस्वी कहते स्वयं को दुख देना एक मानसिक रुग्णता है स्वयं को दुख देने वाला ध्यान रखना दूसरों को भी दुख देगा देगा ही वह उस गणित का अनिवार्य अंग है परोक्ष रूप से देगा जो आदमी खुद उपवास करेगा और सताएगा अपने को वो दूसरों को भी समझाएगा कि उपवास करो और सताओ अपने को और अगर न सताओगे अपने को न करोगे उपवास तो देखना उसकी आंखों में तुम्हारी निंदा तुम्हारा अपमान तुम्हें नर्क में कढ़ाओं में जलाना देखना तुम उसकी आंखों में तुम कीड़े मकोड़े हो आदमी भी नहीं इसी अहंकार के बल तो वो अपने को इतना दुख दे पाता है ये पवित्र होने का अहंकार कि मैं विशिष्ट मैं पवित्र मैं महात्मा फिर तुम जो चाहो करवा लो कांटों की सेज पे सुला लो उपवास करवा लो जो तुम्हें करवाना हो करवा लो लेकिन तुम जो भी धर्म के नाम से करवाते रहे हो करते रहे हो जरा गौर से तो देखना उसमें कहीं अपने को मिटा लेने मार डालने की आत्मघात की प्रवृत्ति तो नहीं है सिंगमन फ्राइड ने अपने जीवन के प्राथमिक वर्षों में जो पहली महत्वपूर्ण खोज की थी वो थी लिबिडो की खोज लिबिडो का अर्थ होता है कि मनुष्य के भीतर जीवन की महत आकांक्षा है मनुष्य जीना चाहता है हर कीमत पे जीना चाहता है और ये सच है भिकमंगा भी जी रहा है सड़क पे घिसट रहा है रहने को जगह नहीं खाने को भोजन नहीं नालियों में पड़ा है अपंग है कोड़ी है, मगर फिर भी जीना चाहता है दो दो कोड़ी मांगता फिरता है घसीटता फिरता है लेकिन जीना चाहता है जीने की जरूर गहन आकांक्षा होगी इजिप्ट की एक पुरानी कथा है एक विराट आश्रम था उस आश्रम की यह व्यवस्था थी कि जब भी कोई सन्यासी मर जाए तो आश्रम के नीचे ही भूमि गर्भ में छिपा हुआ एक बड़ा कब्रिस्तान था पत्थर हटाया जाता था कब्रिस्तान का मुंह खुल जाता था मर गए सन्यासी की लाश को उस गड्ढे में गिरा दिया जाता था पत्थर फिर बंद कर दिया जाता था वह नीचे एक लंबी गुफा थी जिसमें सदियों से मालूम कितने सन्यासी मरे और उनकी लाशा उतार दी गई थी यह संयोग की बात थी कि इस बार जो सन्यासी मरा वो वस्तुतः मरा नहीं था सिर्फ बेहोश था और जल्दबाजी में उसको गड्ढे में उतार दिया गड्ढे में उतरा कोई घड़ी दो घड़ी बाद उसे होश आ गए होश आया तो बहुत घबराया चिल्लाया मगर कौन सुनता पत्थर बंद हो चुका था कोई संभावना न थी कि कोई सुन ले थक गया चिल्ला चिल्ला के तुम भी होती उसकी जगह तो क्या करते फिर तुम शायद सोचोगे आत्महत्या कर लेते पत्थरों से सिर मार के फोड़ लेते मर जाते नहीं उस आदमी ने जीवन की व्यवस्था की वो वहां भी जीने लगा बड़ा अजीब बड़ा गर्ित जीवन रहा होगा जो लाशें सड़ी हुई पड़ी थी उनका ही मांस खाने लगा जो कीड़े मकोड़े पैदा हो गए थे लाशों में उन कीड़े मकोड़ों को पकड़ पकड़ के खाने लगा पानी की बड़ी असुविधा थी आश्रम की नालियों में से जो पानी रिस रिस के नीचे कब्रिस्तान में पहुंच जाता था उसी को दीवारों से चाट चाट के पीने लगा और रोज प्रार्थना करता था एक ही प्रार्थना कि कोई मर जाए सन्यासी तो फिर से चट्टान उठे तो मैं बाहर निकल आऊ बारह वर्ष वह आदमी जिंदा रहा उसकी प्रार्थना 12 वर्ष बाद सुनी गई 12 वर्ष बाद कोई मरा फिर कब्रिस्तान का द्वार खोला और उस आदमी ने आवाज दी जो लाश को उतारने आए थे उनकी भी छाती गप गई कौन बुला रहा है अंदर से भूत प्रेत क्या मामला है लेकिन रस्सी डालनी पड़ी वह आदमी निकाला गया उसके बाल इतने बड़े हो गए थे उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी बारह वर्षों में कि जमीन छूती थी और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी बारह वर्ष अंधेरे में रहने के कारण वो अंधा भी हो गया था लेकिन साथ में एक पोटली लिए हुआ आया तो उन्होंने पूछा यह पोटली क्या है तो उसने पोटली खोल के दिखा दी इजिप्त में रिवाज था कि जब कोई मर जाए तो उसके साथ परलोक की यात्रा के लिए टिकट इत्यादि के लिए कम से कम कुछ पैसे रख दो कुछ कपड़े रख दो रास्ते में बदलने का कम से कम एक आद जोड़ा सो उसने मुर्दों के कपड़े और पैसे इकट्ठे कर लिए थे इस आशा में कि जब बाहर निकलूंगा तो सब लेता जाऊंगा वो पोटली में सारे कपड़े और पैसे बांध के ले आया था ऐसी जेवेषणा है आदमी की ये कहानी नहीं है यह सत्य है यह घटना घटी तो फ्रायड ने ठीक खोजबीन की थी कि मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी आकांक्षा है जीने की वो जीने के लिए कुछ भी कर सकता है और हम देखते हैं कि यह बात सच है आदमी जीने के लिए कुछ भी करता है। चोरी करता बेईमानी करता हत्या करता लेकिन मरने के पहले फ्राइड जीवन के अंतिम वर्षों में दूसरी खोज भी किया क्योंकि उसने देखा कि अगर जीवन ही अकेली एकमात्र वृत्ति है तो कुछ लोग आत्महत्या कैसे करते फिर आत्महत्या को कैसे समझाओगे फिर आत्महत्या का क्या कारण होगा और कभी कभी तो बड़े अच्छी हालतों में रहने वाले लोग आत्महत्या करते अक्सर तो अच्छी हालतों में जो लोग हैं वही आत्महत्या करते गरीब देशों में कम लोग आत्महत्या करते अमीर देशों में ज्यादा जितना समृद्ध वर्ग होता है उतनी आत्महत्या बढ़ जाती तो जिनके पास सब है ऐसे लोग आत्महत्या क्यों कर लेते फ्रैड पुनः खोज में लगा जीवन के अंतिम वर्षों में उसने दूसरी वृत्ति भी खोजी और सिद्धांत पूरा हुआ पहली वृत्ति को लिबिडो कहा था जीवेश और दूसरे सिद्धांत को थानाटोस कहा मृत्यु की आकांक्षा और सिद्धांत तब पूरा हुआ यह सिक्के के दोनों पहलू इस जीवन में हर चीज अपने विरोधी के साथ होती अंधेरा है प्रकाश के साथ जीवन है मृत्यु के साथ प्रेम है घृणा के साथ मित्रता है शत्रुता के साथ इस जीवन में हर चीज अपने विपरीत के साथ है कोई चीज अकेली नहीं होती जीवन द्वंद्वात्मक है द्वैत से भरा है जन्म है तो मृत्यु है सुख है तो दुख है सफलता है तो असफलता है यश है तो अपयस है और ये मनुष्य के मन के संबंध में ही नहीं जीवन की प्रत्येक चीज वैज्ञानिक कहते हैं कि विद्युत में दो छोर हैं ऋण और धन अगर एक छोर ना हो तो दूसरा छोर भी नहीं हो सकता मनुष्य के जीवन में सभी चीजों में ऋण और धन के छोर फ्राइड की खोज अधूरी रह जाती मगर वो उसे पूरी कर गया मनुष्य के भीतर मरने की भी आकांक्षा है कुछ लोगों को तीव्रता से पकड़ लेती है लोग आत्महत्या कर लेते और कुछ लोगों को इतनी तीव्रता से नहीं पकड़ती वो धीरे दीर धीरे करते जिनको तुम तो महात्मा कहते हो वो सने सने आत्महत्या करते कोई एक बार भोजन छोड़ देता है कोई कपड़े नहीं पहनता है कोई ठंड में खड़ा रहता है कोई धूप में खड़ा रहता है कोई सूरज को देख देख के आंखें फोड़ लेता है कोई रात भर जागता है कुछ सन्यासी हैं जो खड़े हैं वर्षों से बैठे ही नहीं कुछ है जो कांटों पर लेटे कुछ जिनों ने भाले अपने मुंह में छेद लिए, ईसाइयों में ऐसे फकीर हुए जो रोज सुबह अपने को कोड़े मारते और जो जितने ज्यादा कोड़े मारता स्वभाव था उतना बड़ा महात्मा समझा जाता है। जिसकी चमड़ी उधड़ जाती सारे शरीर पर कोड़ों के निशान हो जाते ऐसी ईसाइयों में फकीर हुए हैं अब भी हैं जो अपने कमर में एक लोहे का बेल्ट पहनते जिसमें अंदर की तरफ कांटे होते जो कांटे उनकी कमर में छिंच जाते और हमेशा घाव को बनाए रखते जूते पहनते हैं जिनमें अंदर की तरफ खिले लगे होते जो उनके पैरों में घाव बनाए रखते लोग उनके घाव देखने जाते हैं कहते हैं आह कैसा त्याग रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था क्रांति के पहले जो अपनी जनइंद्रिया काट देता था ढेर लगा देते थे जनइंद्रियों स्त्रियां भी पीछे नहीं रहती थी वो अपने स्तन काट देती थी स्तनों के ढेर लगा देती थी इनकी बड़ा गरिमा और गौरव समझा जाता था ये सब आत्मघाती वृत्तियां हैं तो जिनको तुम महात्मा समझते हो वे तुम्हें क्या खाक जीवन की दिशा देंगे वे तो खुद ही मरने के रास्ते पर चल रहे हैं वे तुमसे भी ज्यादा विकृत तुमसे कम से तो कम सामान्य हो वे सामान्य भी नहीं जीवन खोज के लिए तो सिर्फ एक ही चीज आवश्यक है सिर्फ एक न तो त्याग न तप न शरीर को गलाना न सताना न परेशान करना ये सब हिंसक बातें हैं और हिंसा से कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं होता फिर हिंसा दूसरे की हो या अपनी हिंसा हिंसा है और हिंसा पाप है आत्मज्ञान को उपलब्ध होने से व्यक्ति जीवन से संबंधित होता है अभी यह भी तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं कैसे तुम जीवित हो सकते हो वह क्या है एक बात वह ध्यान है तुम्हें साक्षी बनना होगा तुम्हें अपने भीतर उतर के उस चेतन तत्व को पहचानना होगा जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है जिस दिन तुम चैतन्य को अनुभव करोगे जिस दिन तुम जानोगे मैं देह नहीं मन नहीं धन नहीं पद नहीं प्रतिष्ठा नहीं मैं तो सिर्फ वह हूं जो दृष्टा है सबका दृष्टा है दिन आती तो दिन को देखता है रात आती तो रात को देखता है जवानी तो जवानी को देखता है बुढ़ापा तो बुढ़ापे को देखता है मैं तो दृष्टा हूं ऐसा जिस दिन तुम अनुभव करोगे उस दिन द्विज हुए उस दिन ब्राह्मण हुए उस दिन शूद्र होना मिटा उस दिन से तुम्हारे जीवन में क्रांति की शुरुआत है, रोशनी और रोशनी बढ़ती जाएगी प्रकाश गहन होता जाएगा अंधकार क्षीण होता चला जाएगा मधुकर अभी तो तुम जैसे जीना कहते हो बस नाम मात्र का जीना है। फिर भी तो जीना होगा ही इसलिए हृदय क्यों हो अधीर फिर ध्यान तुम्हें उसका आता पागल क्यों फिर से जोड़ रहे हो आशा छलना से नाता यदि यह वह सपना भी सच न हुआ फिर भी तो जीना होगा ही मन तुम अधीर मैं निराधार हूँ निराधार पर क्या चारा पहले भी कितनी बार इसी जीवन में हूँ जग से हारा यदि हुई हार इस बार मुझे फिर भी तो जीना होगा ही तुम पर अपने पर ही ना हुआ तो होगा मेरा किस पर बस क्या होगा यदि हूँ भी हताश क्या हूँ सांसों से भी न ना विवश यदि मौत न आई अब के भी फिर भी तो जीना होगा ही क्यों कह उठते हो घबराकर इन सुख सपनों में आग लगे था सिर धुनना ही इष्ट मुझे तो क्यों ये सोए भाग जगे पर सब दिन सिर धुनना भी हो फिर भी तो जीना होगा ही फिर सोच फिकर क्यों मूर्ख मन होना है जो कुछ होगा ही थे आगे भी सुख दुख आए उनको रोगा कर भोगा ही अब घड़ी दो घड़ी रोए भी फिर भी तो जीना होगा ही अभी तो किसी तरह जी रहे हो एक बोझ ढो रहे हो क्या करो और ना जियो तो उठाते सुबह जुझ जाते कोल्हू के बैल में बैल की तरह खींचते रहते कोल्हू को दिन भर रात थक के फिर गिर जाते हो फिर सुबह उठाना फिर वही कोल्हू का बैल है। मगर करो तो करो क्या इस जीवन में चारों तरफ तुम्हारे ही जैसे लोग उनको देखते हो तो लगता है शायद यही जीवन इसलिए पूछा भी तुमने कि क्या यही जीवन है जो मैं जी रहा हूं चारों तरफ तुम्हारे ही जैसा जीवन लोग जी रहे यह जीवन नहीं यह केवल जीवन को पाने का एक अवसर है यह कोलू को खींचने मात्र को ही सब कुछ मत समझ लेना थोड़ी घड़ियां निकाल लो इस आपाधापी से इस दौड़ धूप से इस व्यर्थ के संघर्ष और मैं नहीं कहता भाग जाओ भाग के जाओगे भी कहा जहां जाओगे वहीं संसार बन जाएगा क्योंकि संसार तुम्हारे मन में तुम जहां जाओगे वहीं संसार बनना सुनिश्चित है क्योंकि मन को कहां छोड़ जाओगे इसी मन से तो यह संसार बन गया है इसी मन से वहां भी संसार बनेगा कुछ फर्क ना पड़ेगा इसलिए मैं भागने को नहीं कहता मैं जागने को कहता हूं मैं कहता हूं जागो जहां हो वहीं जागो थोड़े घड़ी पल निकाल लो 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकाल लो इतना गरीब तो कोई भी नहीं जो थोड़ा सा समय ना निकाल सके अंतर यात्रा के लिए और अंततः तुम पाओगे वे ही क्षण बचे जो तुमने भीतर बिताए बाकी सब खो गए मगर लोग अजीब है अगर उनसे कहो ध्यान करो वो कहते समय कहां और वो इस तरह से कहते कि लगता धोखा नहीं दे रहे वो इस तरह से कहते कि लगता झूठ नहीं बोल रहे और झूठ शायद वो बोल भी नहीं रहे वो भी यही मानते हैं कि कहां समय मगर इन्हीं को मैं देखता हूं ताश खेलते इन्हीं को मैं देखता हूं शतरंज बिछाए इन्हीं को देखता हूं सिनेमा घर के बाहर कतार में खड़े इन्हें को देखता हूं रोटरी क्लब लाइन क्लब में भीड़भाड़ मचाए हुए ये ही बैठे होटलों में तब इनसे पूछो तो ये कहते हैं क्या करें समय काट रहे तब मैं बड़ा चकित होता हूं ध्यान की कहो तो कहते हैं कहाँ समय और ताश खेलते हो उसी अखबार को जिसको सुबह से तीन बार पढ़ चुके हैं चौथी बार पढ़ते हो वैसे वो एक भी बार पढ़ने योग्य नहीं था चौथी बार पढ़ रहे हैं तो इनसे पूछो क्या कर रहे हो तो कहते हैं क्या करें समय काट रहे हैं तुम समय को काट रहे हो या समय तुम्हें काट रहा है किसको धोखा दे रहे हो मगर ऐसा लगता है ध्यान से आदमी बचना चाहता है अपने से बचना चाहता है कुछ कारण होंगे कुछ भय होगा सबसे बड़ा भय यही है कि जो व्यक्ति भीतर जाते बाहर के जगत में उनकी दौड़ शिथिल हो जाती धन के पीछे फिर वो ऐसे पागल नहीं रह जाते आ जाए ठीक ना आए तो भी ठीक सुख दुख समान होने लगते महत्वाकांक्षा का ऐसा बल नहीं रह जाता हो जाए पूरी तो ठीक न हो जाए तो भी ठीक हर हाल उनके भीतर एक मंगल ध्वनि बजने लगती हर हाल में वे मस्त रहने लगते इससे थोड़ा डर लगता है कि अभी तो सफलता भी नहीं मिली अभी धन कमाया भी नहीं अभी पद पाया भी नहीं अभी भीतर अगर गए तो मेरी महत्वाकांक्षा का क्या होगा एक राजनेता मेरे पास आते थे मुझसे पूछते थे मन की शांति का उपाय मैंने कहा पहला काम तो राजनीति छोड़ दो क्योंकि वो मन की अशांति का उपाय वो बोले ये तो नहीं हो सकेगा असल में आया ही मैं इसीलिए हूं कि राजनीति में हूं तो मन बड़ा आशांत रहता है तो कुछ शांति का उपाय मिल जाए ताकि राजनीति में भी रह सकू और मन शांत भी रहे और आप तो जड़ से ही काटने लगे आप कहते हैं राजनीति ही छोड़ दो अभी तो नहीं छोड़ सकता थोड़े दिन बाद छोड़ दूंगा मैंने कहा थोड़े दिन में क्या होना है बस थोड़े दिन की और बात कि मुख्यमंत्री हुआ जा रहा हूं अब सारी जिंदगी दौड़ में लगाई अब थोड़े दिन के लिए क्या छोड़ना मैंने उनसे कहा तो फिर पहले मुख्यमंत्री हो लो क्योंकि भीतर जाओगे तो दौड़ छूट ही जाएगी क्योंकि भीतर उतरने का अर्थ ही यह होता है कि अब बाहर जो व्यर्थ के आकर्षण थे वे फीके पढ़ने लगेंगे बाहर के दिए बुझने लगेंगे भीतर के दिए जलने लगेंगे भीतर दिवाली होगी बाहर दिवाल और मैंने उनसे कहा बाहर तो दिवाला होने वाला है भीतर दिवाली कर लो तो ठीक नहीं तो बहुत पछताओगे नहीं माने अभी आए थे तो बहुत पछता रहे क्योंकि मुख्यमंत्री तो हुए ही नहीं मंत्री भी नहीं रह गए कहने लगे अब बता ध्यान मैंने कहा फिर आना जब मुख्यमंत्री बनने का फिर मौका कभी जीवन में आ जाए तब आना ध्यान लोग मुफ्त चाहते कुछ भी गमाना ना पड़े और ध्यान इस जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु है उससे बड़ा कोई हीरा नहीं उसके लिए सब भी गमाओ तो कुछ भी नहीं गवाया ध्यान में लगो मधुकर, नाम तुम्हारा प्यारा है भीतर खिला है असली फूल चलो भीतर गुनगुनाओ वहां वहां है असली रस जिसने पिया वो सदा के लिए तृप्त हो गए बोरे आमों पर बोराए भोरे ना आए कैसे समझूं मधुरितु आई माना अब आकाश खुलासा और धुलासा फैला फैला नीला नीला बर्फ जली सी पीली पीली दूब हरी फिर जिस पर खिलता फूल फबीला तरु की निरावरण डालों पर मूंगा पन्ना और दखिण हटे का झगझोरा, बोरे आमों पर बोराए भोरे ना कैसे मधुरितु आए कैसे समझूं मधुर आई माना गाना गाने वाली चिड़िया आई सुन पड़ती कोकिल की बोली चली गई थी गर्म प्रदेशों में कुछ दिन को जो लोटी हंसों की टोली सजी बजी बारात खड़ी है रंग बिरंगी किंतु न दूल्हे के सिर अब तक मंजरियों का मोर मुकुट कोई पहनाए कैसे समझूं मधुर आई बोरे आमों पर बोराए भौरे ना कैसे आए कैसे समझूं मधुर आई डार पास सब पीत पुष्प में जो कर लेता अमल ताश को कौन छिपाए सैमल ऑल पलासों कितने सिंदूर पता के नहीं गंगन में क्यों फहराए छोड़ नगर की सक्री गलियां घर दर बाहर छाया आया पर फूली सरसों से मीलों लंबे खेत नहीं दिखते पीराए कैसे समझूं मधुरत आई बोरे आमों पर बोराए भौरे ना आए कैसे समझूं मधुरत आई प्राता से संध्या तक पशुवत मेहनत करके चूर चूर हो जाने पर भी एक बार भी तीन सैकड़े पैंसठ दिन में पूरा पेट न खाने पर भी मौसम की मदमस्त हवा पीजो होते हैं मतवाले पागल उनके फाग राग ने रातों रखा नहीं जगाए कैसे समझूं मधुरत आई बोरे आमों पर बोराए भौरे ना आए कैसे समझूं मधुरत आई भीतर भी आता है मौसम भीतर भी आता है वसंत कल ही तो हम गुलाल की बात करते थे ना गुलाल कहता है वसंत आ गया फागुन आ गया अब तो अपने प्यारे के संग होली खेलूंगा उन्हीं की बात में मैं भूल ही गया कि अभी होली नहीं सो रायपुर के संबंध में कुछ सच्ची बातें कह गए एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आपने मुझे बहुत धक्का पहुंचाया मैं रायपुर से आया हूं अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा कहना तो चाहिए भैया होली है बुरा न मान मगर होली थी नहीं वो तो गुलाल कसूर गुलाल का ऐसी होरी मचाई उन्होंने कल कि मैं भी भूल गया कि होली ये भी है नहीं सो सच्ची बातें कह गए रायपुर के संबंध अगर बुरा लगा हो तो आज झूठी बातें कह दूं। रायपुर तो भारत की राजधानी होने योग्य भारतीय संस्कृति का ऐसा प्रतीक नगर और कंस्कारधानी है रायपुर इसलिए तो कहा था कि लोग अद्व्यतवादी भेद ही नहीं करते सारे संसार को ही संडा समझते <laughs> और रायपुर का इलाका कहलाता छत्तीसगढ़ तुम तो जानते हो छत्तीसगुण मैं रायपुर के कॉलेज में जब प्रोफेसर था तो वहां एक प्रोफेसर थे वो थे नाइ <laughs> लोग कहते हैं कि कि नवों में छत्तीस गुण होते मुझे पक्का पता नहीं मगर मैं हैरान हुआ कि लोग उनको कहते थे मिस्टर सेवेंटी टू मैं कुछ चौंका मैंने कहा कि सुना है मैंने कि नाइ में छत्तीस गुण होते हैं मगर बहत्तर तो किसी ने मुझे समझाया जानकार अनुभवी ने कि आप समझे ना इनकी एक ही आंख है सो दोहरे गुण दो आंख वाले नाई में छत्तीस गुण होते इनकी एक ही आंख है तो एक आंख वाला आदमी तो बहुत ही गजब का होता है बहुत गुणी होता है इसलिए इनको मिस्टर सेवेंटी टू कहते अब रायपुर तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है छत्तीसों गुण है वहां लोगों ने बुरा ना मानो होली की बात थी भीतर भी ऐसा वसंत आता है भीतर भी ऐसी गुलाल उड़ती मधुकर भीतर चलो वहां खिले हैं फूल फूल जो कभी कुमलाते नहीं जिनको ऋषियों ने सहस्त्र कमल कहा हजार पखड़ियों वाले कमल कहा वे वहां खिले हैं तुम्हारे भीतर भी उतने ही खिले हैं जितने बुद्धों के भीतर जरा भी कम नहीं जरा भी भेद नहीं तुम में और बुद्ध में इतना ही भेद है कि तुम अपने ही कमलों के पीछे पीठ पीछ किए खड़े हो अपने ही कमलों की तरफ और बुद्धों ने अपने कमलों की तरफ मुंह फेर लिया है बस इतना ही भेद है अबाउट टर्न बस 180 डिग्री घूम जाओ और तुम चकित हो जाओगे परम जीवन अपने आप झरने लगेगा झरत दसों दिस मोती दूसरा प्रश्न मैं सन्यास से भयभीत क्यों हरीश सन्यास से भय स्वाभाविक है संसार में तुम रंगे हो खूब रंगे हो जन्म के साथ ही संसार की दीक्षा मिलती अब अगर तुम्हारी उम्र 40 साल है या 50 साल तो 50 साल का सम्मोहन है संसार का हम छोटे छोटे बच्चों को सम्मोहित करने लगते हैं संसार के भाषा में हम छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब उनको नवाब बनाने के लिए उनका सिर खराब करने में लगे हो नवाबों की हालत देखते न कि सब नवाबों का कबाब हो गया है <laughs> और तुम इनको अभी भी नवाब बना रहे लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़ोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, बेचारा बच्चा खेल कूद छोड़ के पढ़ना लिखना शुरू कर देता पढ़ना लिखना महत्वाकांक्षा बन जाती प्रथम आओ स्वर्ण पदक लाओ दौड़ शुरू हो गई प्रथमाने की और जीसस कहते हैं कि जो इस जगत में प्रथम है वो मेरे प्रभु के राज्य में अंतिम होगा और जो यहां अंतिम है वो मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होगा और हम लोगों को सिखाते हैं प्रथम हो जाओ दौड़ो दौड़ते रहो लेकिन प्रथम होके रहो तो लोग बूढ़े हो जाते देखो मुरारजी देसाई चौरासी साल की उम्र मगर दौड़ते ही रहे दौड़ते ही रहे अभी भी दौड़ बंद नहीं हो गई अभी भी भीतर भीतर खुसर फुसर चल रही जैसे आदमी अपना बचपना कभी खोता ही नहीं बूढ़े भी बूढ़े नहीं हो पाते ऐसा दिखता है यहां सभी बाल लोग धूप में पका लेते कोई प्रौढ़ता नहीं आती वही पद की आकांक्षा छोटे छोटे बच्चे कुर्सियों पर चढ़ जाते और कहते हैं अपने पिता से दद्दू हम तुमसे बड़े कुर्सी पे चढ़े जब कुर्सी पर चढ़े तो हम तुमसे बड़े और ये बड़े बड़े दद्दू इनमें भी कोई फर्क नहीं ये चढ़ जाड़ते कुछ पे तो कहते हैं हम बड़े सर्वोच्च हमसे ऊपर कोई भी नहीं वही अकड़ वही पागलपन वही विक्षिप्तता लेकिन हम बच्चों को सिखाते खूब धन कमाना खूब पत कमाना अपने बाप बापदानों का नाम उजागर करना कौन जरूरत है बाप का नाम उजागर करने की अगर वे खुद ही नहीं कर पाए उजागर तो ये बेचारे कहे को उजागर करें इनका क्या कसूर है और उजागर ही हो जाएगा नाम तो क्या होना इतिहास की किताबों में स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएगा तो भी क्या होना लेकिन नाम उजागर करना अपने मां बाप की प्रतिष्ठा बढ़ाना मां बाप मर गए हैं तो भी अभी तक इन बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं मरे मराए है मां बाप कबरों में पड़े मगर लड़कों के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं। हम महत्वाकांक्षा सिखाते हैं महत्वाकांक्षा यानी संसार और सन्यास का अर्थ होता है महत्वाकांक्षा से मुक्ति सन्यास का अर्थ होता है ये जो आपधापी ये जो दौड़ है ये जो व्यर्थ की दौड़ है आगे होने की इसकी व्यर्थता का दिखाई पड़ जाना तो अड़चन तो होगी तुम्हारे जीवन भर के सम्मोहन के विपरीत है ये और सम्मोहन को तोड़ने में समय लगता है यहां मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती वह यही कि तुम्हारा सम्मोहन कैसे टूटे पचास वर्ष साठ वर्ष का सम्मोहन लेके तुम आए हो, और एक जन्म का नहीं जन्मों जन्मों का सम्मोहन लेके तुम आए हो। तुम्हारी धारणाएं मजबूत हो चुकी पत्थर की तरह तुम्हारी छाती में बैठ गई उनको हटाना मुश्किल है, उनको हटाओ तो तुम ही रुकावट डालते हो क्योंकि तुम समझने लगे हो वो तुम्हारे प्राण उनमें ही तुम्हारे प्राण अटके इससे हरीश सन्यास से भय लगता है पहला तो भय यह कि मुझे बदलना होगा बदलना कोई चाहता नहीं जैसे हम हैं अगर वैसे ही कुछ हो जाए तो अच्छा इसलिए हम थोथे धर्म में पड़ जाते हैं। क्योंकि थोथा धर्म तुमसे किसी रूपांतरण की अपेक्षा नहीं करता मंदिर चले जाओ हनुमान जी को दो फूल चढ़ाओ तुम्हारा क्या बिगड़ता फूल भी लोग अक्सर पड़ोसियों के बगीचे से तोड़ कर ले जाते मैं अपने अनुभव से कहता हूं जबलपुर में मैंने बहुत सुंदर बगीचा बनाया हुआ था बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई धार्मिक लोग एकदम आने लगे सुबह से चले आए अपनी अपनी डलिया लिए फूल तोड़ने लगे मैंने उनको रोका उन्होंने कहा कि यह हम धर्म के लिए तोड़ रहे हैं वो इस अगर से बोले जैसे धर्म के लिए तोड़ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मैंने कहा अधर्म के लिए तोड़ रहे हो तो तोड़ने दे सकता हूं मैं धर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं तोड़ने दूंगा मैंने तख्ती लगा दी कि धर्म के लिए फूल तोड़ना सख्त मना है लोगों ने मुझसे पूछा कि आप भी खूब हैं धर्म के लिए तोड़ना मना अधर्म के लिए तोड़ना नहीं मैंने अधर्म के लिए नहीं जैसे तुम्हारा किसी स्त्री से प्रेम हो जाए और तुम फूलमाला बना के ले जाओ मुझे समझ में आता चलो कोई बात नहीं कुछ काम आ गई मगर बेचारे हनुमान जी न फूल मेरे काम आए न पौधे के काम आए न तुम्हारे काम आए और हनुमान जी क्या करेंगे उनके क्या काम आने और परमात्मा के लिए तो फूल चढ़े ही हुए वृक्षों पर चढ़े हुए ही चढ़े हुए वो परमात्मा का ही गीत गा रहे हैं उसका ही गुंजन कर रहे हैं उसकी ही गंध गंधौड़ा रहे हैं तुम तोड़ के उनकी और जान ले रहे हो नहीं वो बोले कि प्यारे प्यारे फूल इनको परमात्मा के चरणों में चढ़ाना तो मैंने कहा कि ये वृक्षों का लाभ मिलेगा इसका तुमको क्या मिलेगा तुम कुछ प्यारी प्यारी चीज अपनी चढ़ाओ जैसे अपनी गर्दन उतार के चढ़ा दो कैसा प्यारा प्यारा चेहरा दर्पण में देखते हो तो कुछ तुम्हें लाभ होगा ये तो फूल अगर हुए तो गुलाब के पौधे के परमात्मा अगर धन्यवाद भी देगा तो गुलाब के पौधे को देगा तुम कहां आते हो लोग पड़ोसियों के यहां से फूल तोड़ लेंगे रास्तों के किनारे से लोगों की दीवारों पर चढ़ के फूल तोड़ लेंगे चले मंदिर में चढ़ाने फूल भी अपने नहीं मंदिर में मूर्ति भी पत्थर की कुछ बनता बिगड़ता नहीं ये बिल्कुल आसान धर्म हुआ ये दो कौड़ी का धर्म हुआ रट लिया गायत्री मंत्र दोहरा दिया तोतों तो रट लिया पुनरुक्त कर दिया ये तो ग्रामाफोन का रिकॉर्ड कर दे इसमें तुम क्या कर रहे हो तुमसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर दे गायत्री मंत्र का ग्रामाफोन रिकॉर्ड ले तो बनते भी हैं का रिकॉर्ड ले आओ चढ़ा दिया सुबह से बसता रहेगा गायत्री मंत्र लाभ तुम्हें तो मिल जाएगा और तुम सोचते हो तुम जब गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो कुछ भिन्न कर रहे हो तुम्हारे मस्तिष्क में जो स्मृति है वो भी गामाफोन रिकॉर्ड जैसी है अभी वैज्ञानिकों ने जो खोज की है स्मृति के संबंध में वो पूर्ण रूप से सिद्ध करती कि स्मृति बिल्कुल ग्रामाफोन का रिकॉर्ड मस्तिष्क में केंद्र जहां चीजें संग्रहित होती अगर बिजली के द्वारा उन केंद्रों को छुआ जाए तो स्मृति एकदम सक्रिय हो जाती जैसे कोई आदमी गायत्री मंत्र पढ़ता है ये बैठा है शांत वैज्ञानिक उस केंद्र को छू सकते हैं बिजली के तार से जहां गायत्री का मंत्र संग्रीत बस ये आदमी एकदम से गायत्री मंत्र बोलने लगेगा हालांकि यह बोलना नहीं चाहता यह बोलना चाहे कि ना बोलना चाहे इसको बोलना पड़ेगा वो जो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड शुरू हो गया सुई लग गई अब ये क्या करेगा इसको गायत्री मंत्र बोलना ही पड़ेगा और एक बड़े मजे की बात और जैसे ही सुई अलग कर लो बंद हो जाता फिर सुई लगाओ फिर शुरू इतना ही फर्क है ग्रामोफोन रिकॉर्ड में और इसमें कि जब भी तुम सुई लगाओगे हमेशा पहले से शुरू होगा शुरू से शुरू होगा ऐसा नहीं कि जहां से छोड़ दिया था बीच में से शुरू हो यह मस्तिष्क की खूबी कि वो तत्ण अपने आप वापस पुरानी जगह पर लौट जाता है ऑटोमेटिक तुमने अगर बीच में से सुई हटा ली तत्ण रिकॉर्ड घूम के वापस अपनी जगह पहुंच जाता पुनः पूर्व स्थिति में फिर सुई छुआई फिर चल पड़ा तुम हजार बार सुई चुभाओ हजार बार वही मंत्र दोहराएगा और तुम जगह जगह अलग अलग जगह सुई चुभाओ अलग अलग चीजें आदमी बोलेगा क्योंकि अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग चीजें संग्रहित किसी केंद्र से एकदम गालियां बखने लगेगा एक सज्जन आदमी चरखा चलाता खादी पहनता गांधी टोपी लगाता एकदम गाली बकने लगेगा और इसको बड़ी मुश्किल तो यह होगी कि इसको खुद ही समझ में नहीं आएगा मैं ये क्या कर रहा हूं कभी कभी तुमको भी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो कई बार तुम कहते भी हो कि मेरे बावजूद ये बात हो गई वो क्यों हो जाती तुम्हारे बावजूद तुम कहते हो उस आदमी ने मेरी बटन दबा दी मतलब बटन दबाने का मतलब क्या हुआ और बटन हैं तुम्हारी और सबको पता है कि किसकी बटन कहां से दबाओ कि बस वो एकदम गर्मा जाता है कोई भी छोटी सी चीज पर्याप्त है तुम्हारी बटन को दबाने के लिए तत्ण तुम वही व्यवहार करना चाहते हो जो तुम नहीं करना चाहते पत्नियां जानती पतियों की बटन वो घर आया को दबाएं दबाएंगे बस पति ने वही काम शुरू कर दिया जो वो रोज करता है और हजार बार तय कर चुका कि अब नहीं करेंगे लाख पत्नी दबाए मगर पत्नी जानती कि बटन कहा है वो एकदम दबा देती पति भी जानते पत्नियों की बटने कहा से दबाओ कैसे दबाओ जो लोग एक दूसरे के नकटे में रहते हैं वो धीरे धीरे स्वभावता जानने लगते हैं कि किसकी बटन कहाँ है किस तरह दबाओ अरे आदमी की तो आदमी कुत्ते तक जानते मालिक आएगा तो कुत्ता एकदम पूछे हिलाने लगता है वो पूछे के क्या कर रहा मालूम तुम्हारी बटन दबा रहा है वो खुशामत कर रहा है वो कह रहा है कि आप महान बेचारा कह नहीं सकता मुंह से पूछे ला रहा है अजनबी आदमी आ जाता है लगता है कभी कभी दुविधा की हालत भी होती है उसको तो दोनों काम एक साथ भी करता है कभी दुविधा होती कि अजनबी भी मालूम होता है आदमी और कुछ पहचाना भी लगता है अब पता नहीं क्या हो तो कुत्ता कूटनीतिक हो जाता है वो पूछ भी हिलाता भी है भोंकता भी देखता है तोलता है कि मामला जहां जैसा होगा फिर वो एक कर लेंगे देखता है कि मालिक नमस्कार कर रहा है भोंकना बंद कर देता पूछ ही लाता रहता और देखता है कि मालिक ध्यान ही नहीं दे रहा आदमी पर पूछ लाना बंद कर देता है भोंकना जारी रखता है वो तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो तो बात अलग चंदूलाल बुढ़ापे में बहरे हो गए थे वज्र वधिर गए थे डब्बू जी के घर उनका कुत्ता एकदम भौंकने लगा भयंकर कुत्ता ढब्बू जी रखते अलसेसियन कि देख के आदमी के छक्के छूट जाए मगर चंदूलाल डरे नहीं सुनाई ही ना पड़े तो डरें क्यों चंदूलाल बोले डब्बू जी मालूम था तुम्हारा कुत्ता रात भर सोया नहीं डबू जी ने कहा तुम्हारा मतलब उन्होंने कहा कि देखो कैसी जमाइया ले रहा वो भोक रहा है मगर अब सुनाई ही ना पड़ता हो तो जमाइया ले रहा है डब्बू जी को दिखाई पड़ता है चंदूलाल को डब्बू जी का कुत्ता जमाइया ले रहा बिल्कुल अंधे आदमी हो बहरे आदमी हो तो बात अलग लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ता ही है कुछ ना कुछ अनुभव में आता ही है जिनके पास हम रहते हैं उनकी बटने हमारी समझ में आ जाती इसी लोग लो जानते हैं किसकी खुशामत किस तरह से करना किसकी स्तुति किस तरह से करना निंदा किस तरह करना किस तरह से अपमान करना किस तरह से सम्मान करना वो तो कभी कभी मुश्किल होती है एक सूफी फकीर को कुछ लोगों ने जूते की माला पहना दी। वो फकीर बड़ा प्रसन्न हुआ वो जूते की माला पहन के चल पड़ा मस्ती से लोग बड़े हैरान हुए क्योंकि वो अपमान करने आए थे उन्होंने कहा सुनो जी ये जूतों की माला हमने पहनाई और तुम मस्ती से चले उसने कहा और क्या करोगे तुम मालियों के गांव में जाता हूं फूलों की माला पहनाता ये चमहारों का गांव होगा इसमें तुम कर भी क्या सकते हो तो तुमने जूतों की माला भाई जिसके पास जो है लाता है प्रेम बस जो ले आए धन्यवाद तुम्हारा और जूते अच्छे हैं काम आ जाएंगे फूल तो मुरझा जाते तुम्हारा भाव में समझा जूते मेरे भी काम आ जाएंगे मेरे शिष्यों के भी काम आ जाएंगे इतने इकट्ठे दे दिए तुमने और सब अच्छी हालत में तो प्रसन्न क्यों ना हो ऐसे आदमी की बटन तुम नहीं दबा सकते ऐसे आदमी के साथ गड़बड़ हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को गीता ने कहा सम ऐसा ही व्यक्ति महावीर ने कहा सम्यक दृष्टि सम्यक्त को उपलब्ध कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को स्थिरधी, स्थिति प्रज्ञ जो बिल्कुल समतुल हो गया शांत हो गया इतना शांत कि अब उसका मस्तिष्क कोई तादात नहीं रह गया तुम्हारा मस्तिष्क तादात तादात्म वहां महत्वाकांक्षाएं तो भरी पड़ी हैं बड़ी ऐसाएं बड़ी तृष्णाएं तुम दौड़ोगे नहीं तो क्या करोगे और सन्यास कहता ठहरो सन्यास कहता रुको सन्यास कहता थोड़े बैठो थोड़े अपने भीतर बैठो भीतर डुबकी मारो और तुम्हें जाना दिल्ली तुम्हारा हर उपाय दिल्ली जाने के लिए तुम हर ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे दिल्ली पहुंचना तुम्हारे कानों में एक आवाज गूंज रही दिल्ली दूर नहीं अब पहुंचे तब पहुंचे तुम कैसे सन्यास लो इससे भय लगता है कि कहीं तुम्हारे जीवन की जो अभी तक व्यवस्था रही है सन्यास उसे अस्त व्यस्त ना कर दे और मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं कि सन्यास निश्चित रूप से अस्त करेगा यह होने ही वाला है और महत्वकांक्षा का ही जगत नहीं और सारी चीजों में भी अस्त आ जाएगी एक बहुत बड़े परिवार की महिला ने मुझसे पूछा कि मैं ध्यान करना चाहती हूं इससे मेरे जीवन में किसी तरह की अड़चन तो नहीं आएगी क्यों आएगी खुद ही बोली कि ध्यान से तो लाभ ही होगा हानि तो कुछ होनी नहीं इससे तो मैं और अच्छी बन जाऊंगी तो मेरे जीवन में कोई अड़चन तो आने का प्रश्न ही नहीं उठता मगर सवाल उठता है इसलिए आपसे पूछती हूं मैंने उससे कहा कि तू प्रश्न ठीक पूछती है उपद्रव होंगे क्योंकि तू शांत हो जाएगी लेकिन तेरे पति तेरे पति को फिर से तेरे साथ समायोजन करना होगा तू बदल जाएगी तो जैसे पत्नी ने अगर सच में गहरी बदलाहट कर ली तो पति को इस तरह समायोजन करना होगा कि जैसे दूसरा विवाह किया जंजट होगी और एक और आश्चर्य की बात है कि अगर कोई व्यक्ति भला हो जाए तो दूसरे लोगों को ज्यादा चोट पहुंचती उसके बुरे होने से चोट नहीं पहुंचती पति अगर शराब पिए चलेगा जुआ खेले चलेगा लेकिन ध्यान करने लगे बस पत्नी उपद्रव खड़ा कर देगी जुआ खेलता था शराब पीता था चलता था क्यों क्योंकि पत्नी ऊपर थी पति नीचे था और पत्नी जब देखो तब कान मरोड़ती रहती थी कि तुम्हें कब अकल आएगी पति जब भी आता था पूछ दबा के घर में आता था जब भी आता था डरा हुआ आता था घबराया हुआ आता था जब भी आता था कभी साड़ी ला रहा है कभी हाल ला रहा है कभी आइसक्रीम ला रहा है कभी रसगुल्ले ला रहा है कुछ ना कुछ ला रहा पत्नी की सेवा के लिए कि वो ज्यादा गड़बड़ ना करे अगर ये पति ध्यानी हो जाए तो ना ये साड़ी लाएगा ना यह आइसक्रीम लाएगा यह कहेगा क्यों लाऊं? किस लिए और ये पत्नी से ऊपर होने लगेगा और पत्नी के अहंकार को चोट पहुंचने लगेगी तो मैंने उससे कहा कि तू सोच समझ के कर ध्यान करना है तो चारों तरफ अस्तव्यस्तता तो होगी जैसे तूफान आए हालांकि तूफान के बाद बहुत शांति आएगी लेकिन तूफान तो आएगा अंधड़ तो उठेगा तेरे, तेरे तेरे पति के बीच तेरे तेरे बच्चों के बीच बाधाएं पढ़नी शुरू हो जाएंगी यह मेरा रोज का अनुभव है पत्नी अगर ध्यान करने लगे पति बाधा डालता है पति की तो दूर छोटे छोटे बच्चे बाधा डालते अगर उनकी मां ध्यान करने लगे तो आके हिलाते क्योंकि उनको डर लगता है कि क्या हो रहा है मुझे छोटे छोटे बच्चों ने पत्र तक लिखे कि आपने हमारी मां को क्या कर दिया वो घंटों बैठी रहती बिल्कुल आंख बंद करके ऐसी पहले तो नहीं थी पहले हमारी तरफ बहुत ध्यान देती थी अब हमारी उपेक्षा करती मालूम पड़ती पहले हर छोटी चीज का ख्याल करती थी अब उतनी चिंता रखती नहीं मालूम पड़ती क्या हो गया हमारी मां को आपने क्या कर दिया छोटे बच्चे मुझे लिखते छोटे बच्चों को भी बेचनी होती कि हमारी मां को क्या हो गया पहले हम शोरगुल करते थे तो डांटती डपटती थी वो समझ में आता था लेकिन अब हम शोरगुल भी कर रहे हैं सिर पे उठा लेते हैं पूरे मकान को और वो बैठी शांत सुशांति बैठी वो ऐसे देख रही जैसे है ही नहीं जैसे हम है ही नहीं बच्चों को गुस्सा आ जाता कि ये मामला क्या है हमारी कोई कीमत ही ना रही हमारा कोई बल ना रहा हमारी राजनीति अब चलती ही नहीं हम पैर पटक रहे हैं हम गुड़िया तोड़ रहे हैं हम स्लेट फोड़ रहे हैं और मां बैठी देख रही क्योंकि उसकी मां को मैंने कहा है कि साक्षी भाव रखना <laughs> अब साक्षी भाव रखोगे तो अड़चना आएगी बच्चों तक को अड़चना जाएगी सारा परिवार चिंतित होने लगेगा करना क्या आप? दुखी थे तो ठीक थे सुखी हो गए तो अर्चना आएगी ये दुनिया बड़ी अजीब है ये बहुत अद्भुत है यह आश्चर्यचकित करने वाली दुनिया है। ये बुराई को बर्दाश्त कर लेती भलाई को बर्दाश्त नहीं करती तो तुम सन्यास से भयभीत हो रही स्वाभाविक है पत्नी होगी बच्चे होंगे परिवार होगा माता पिता होंगे एक युवक ने सन्यास लिया उनके बूढ़े बाप मेरे पास आ गए बाप की उम्र होगी कोई पचहत्तर साल बेटा तो कोई चालीस साल का है मुझसे आके बड़े नाराज थे एकदम गुस्से में बोलने लगे कि यह आपने क्या किया सन्यास की व्यवस्था तो शास्त्रों में पचहत्तर साल के बाद चार आश्रम होते हैं पच्चीस पच्चीस वर्ष के तो पच्चीस वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम पच्चीस वर्ष ग्रस्ताश्रम फिर 25 वर्ष वान रहो घर में ही मुंह रखो जंगल की तरफ वान फिर 75 वर्ष की उम्र में जंगल चले जाओ सन्यास्त आपने 40 साल के मेरे जवान बेटों को सन्यास दे दिया आप घर घरगृहस्थी बर्बाद करने पर उतारू बहुत नाराज थे तो मैंने कहा देखें एक काम करें एक सौदा किए लेते कहा क्या सौदा मैंने कहा आपकी उम्र पचहत्तर साल है उन्होंने कहा थोड़े डरे भी जब मैंने कहा पचहत्तर साल तो उन्हें याद आया गड़बड़ होता तो मैंने कहा कि मैं आपके बेटे को तो वापस ग्रस्त बना देता हूं आप सन्यास्त हो जाएं बेटा भी साथ आया था वो प्रसन्न होकर मेरी तरफ देखा उसने कहा कि ये दवाई ठीक जगह बटन वो जानता अपने बाप को कि ये बुढ़ऊ सन्यासी कभी नहीं ये मर जाएं तो नहीं हो सकते सन्यासी। ये मरते दम तक पकड़े रखेंगे हर चीज को मैंने कहा आप शास्त्र का मानते हैं शास्त्र में क्या कहा हुआ पचहत्तर साल बाद सन्यास, पचहत्तर साल तक आमतौर से कई लोग तो जिंदे नहीं रहते आप जिंदा रहेगा बड़े सौभाग्य की बात शास्त्र को मानने का समय आ गया आप संन्यास्त हो जाए लड़के का संन्यास मैं वापिस कर लूंगा लड़के को समझा बुझा दूंगा मैंने उनके लड़के से कहा भाई बोल उसने कहा कि ठीक अगर ये सन्यासी होते हो तो मैं सन्यास छोड़ने को राजी बाप ने कहा मैं तीन दिन बाद सोच के आऊंगा वो अभी तक नहीं आए आज कोई तीन साल हो रहे हैं उनके लड़के को मैं पूछता हूँ वो कहते वो कभी नहीं आएंगी वो आएंगे ही नहीं अब मगर एक फायदा हुआ उनका लड़का बोला कि उस दिन से वो मेरे सन्यास की चर्चा नहीं उठाती अब वो बात ही नहीं करते सन्यास की बात ही नहीं उठाते चार आश्रम इत्यादि पहले बहुत बकवास मचाते थे अब आश्रम वगैरह की बात ही नहीं करते तो अर्चन तो आएगी हरीश और फिर सन्यास अज्ञात में प्रवेश तो मन भयभीत होता है अनजान अपरिचित दूर है किनारा दूसरा ये किनारा तो अपना जाना पहचाना है इस पर तो हम रहे हैं जन्मों से माना कि हमारे घर रेत के हैं जैसे गुलाल कहते मगर फिर भी घर तो है कम से कम नाम तो घर है नाम से ही मन भर लेते माना कि रेत के हैं गिर जाएंगे मगर कम से कम किनारे की सुरक्षा तो है तूफान से तो बचे मझधार में तो नहीं डूबेंगे मरेंगे भी तो भी किनारे पे मरेंगे कब्र भी तो बनेगी तो किनारे पे बनेगी दूसरा किनारा पता नहीं हो या ना हो कैसे मान ले दूसरे किनारे को प्रमाण क्या है प्रमाण तो सिर्फ उनको है जिन्होंने देखा है तुम देखोगे तो ही प्रमाण होगा अनुभव करोगे तो ही प्रमाण होगा और मझधार और आंधी और तूफान खतरे तो हैं ही सन्यास तो खतरनाक रास्ता है लेकिन खतरों से गुजर के ही तो जीवन पकता है प्रौढ़ होता है जो खतरे में जीता है वही तो जीता है बाकी तो सिर्फ धोखा खाते हैं जीने का तो तुम्हें भय लगता होगा इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का लहरा लहरा यह शाखाए कुछ शोक भुला देती मन का कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मग्न रहो बुलबुल बुल तरुकी फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा जग में रस की नदियां बहती रसना दो बूंदें पाती है जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है स्वरतालमयी वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा प्याला है पर पी पाएंगे है ज्ञात नहीं इतना हमको इस पार नीयत ने भेजा है असमर्थ बना कितना हमको कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा करने वालों की परवस्था है ज्ञात किसे जितनी हमको कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ दिन हल्का कर लेते हैं कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा संन्यास तो नाव है उस पार जाने के लिए और नाव भी कहना ठीक नहीं डोंगी ही कहनी चाहिए कोई बड़ा जहाज भी नहीं है ये जिसमें भीड़भाड़ सम्मिलित हो जाए प्रत्येक को अकेले जाना इसलिए भी भय लगता है क्योंकि भीतर की यात्रा पर तुम किसी को संगसाथ नहीं ले सकते तुम चार मित्रों को लेके भीतर नहीं जा सकते भीतर तो अकेले जाना होगा पहुंचोगे जब तुम स्वयं के अंतरतम पर तो बिल्कुल एकांत होगा समग्र रूप से एकांत कोई दूसरा ना होगा वहां इससे डर लगता है इस पार प्रिय तुम हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा बाहर तो मित्र हैं प्रिय हैं प्रिजन हैं साथी हैं संगी हैं मित्र हैं शत्रु हैं बड़ा मेला है बड़ा झमेला है मगर भीतर न मेला है ना झमेला है भीतर तो शून्य और शून्य में उतरने की तैयारी सन्यास है मगर जो शून्य में उतरते हैं वे धन्य भागी क्योंकि वे पूर्ण को पाने के अधिकारी हो जाते हरीश हिम्मत करो और ये जीवन तो यूं भी चला जाएगा यूं भी जा ही रहा है इसको जरा दांव पे लगा के देख लो ऐसे ही खो जाएगा मौत जब द्वार पे आके दस्तक देगी तो क्या करोगे क्या कहोगे कि मुझे भय लगता है मैं आता नहीं कि मुझे भय लगता है मैं दरवाजा नहीं खोलता कि मुझे भय लगता है मैं मरना नहीं चाहता मौत एक ना सुनेगी और जब मौत एक न सुनेगी और जाना ही पड़ेगा अज्ञात अंधकार में तो क्यों ना स्वेच्छा से हम जाएं और स्वेच्छा से क्रांति घटित हो जाती जब हम अपनी इच्छा के विपरीत मौत के द्वारा घसीटे जाते तो दुख और पीड़ा होती संताप होता है और जब हम स्वेच्छा से कदम उठाते हैं अज्ञात में तो आनंद होता है अपूर्व आनंद होता है मौत भी वही करती है जो सन्यास करता है फर्क इतना है कि मौत जबरदस्ती करती तुम किनारे को पकड़ते हो और मौत तुम्हें छीन के उस तरफ ले जाती इस छीना झपटी में मरने का मजा नहीं ले पाते जीने का भी नहीं ले पाए मरने का भी नहीं ले पाते सं मजा लेता है और मरने का भी सन्यासी मजा ही मजा लेता है सन्यास को मैं परम भोग कहता हूं क्योंकि वो परमात्मा का भोग है सन्यासी जीवन को भी बूंद बूंद पी लेता है निचोड़ लेता उसका रस और मृत्यु को भी मृत्यु भी उसे भयभीत नहीं करती क्योंकि वो मरने के पहले ही अज्ञात में प्रवेश कर चुका है मौत उसे और कहां ले जाएगी तो तुम्हें जो मौत की तरह दिखाई पड़ती उसके लिए तो परमात्मा का द्वार बन जाती ये जो यमदूत आते हैं भैंसों पर सवार होकर यह सन्यासी के लिए नहीं आते अब तक किसी सन्यासी ने ऐसा नहीं कहा यह तो गैर सन्यासी के लिए तो संसारी के लिए यह भैंसे वगैरह कहीं भी नहीं ये तुम्हारी कल्पना है तुम घबराए हुए हो तुम डरे हुए हो डर से तुम्हारे भैंसे खड़े हो जाते भैंसों पे सवार यमदूत कहा की सवारी जमाना बदल गया है। यमदूत आएंगे भी तो ऐसे आएंगे जैसे कोई ट्रक ड्राइवर आता है अब अब भी तुम सोच रहे हो कि वो भैंसों पे सवार होके आएंगे अब भैंसों से कौन डरता है हाँ ट्रक ड्राइवर से जरा डरना पड़ता है क्योंकि चले आ रहे हैं पिए हुए मैंने सुना एक ट्रक ड्राइवर मरा उसे स्वर्ग ले जाया गया वो खुद भी हैरान हुआ उसने द्वारपाल से पूछा कि भैया कुछ भूल चूक हो गई क्योंकि मुझे ले आए मैं तो नरक जाने की तैयारी किए बैठा था मैंने तो मान ही लिया था कि मैं तो नरक जाऊंगा ही मगर बैंड बाजे बज रहे बिस्मिल्ला खान सहनाई बाजार ये मामला क्या है फूल मालाएं पहनाई जा रही कुछ भूल हो गई पहरेदार ने कहा कि नहीं भूल कुछ नहीं हुई तुम्हें इसलिए यहां लाया गया है कि तुमने ट्रक इस गजब ढंग से चलाया कि न मालूम कितने लोगों को तुम भगवान की याद दिला देते थे जो तुम्हारा ट्रक आते देखता वही कहता है राम लोग उचक के एकदम पटरी पे चढ़ जाते जो बच जाता वो भगवान को धन्यवाद देता तुमने जितने लोगों को प्रभु का स्मरण करवाया उतना बड़े बड़े पंडित और महात्मा भी नहीं करवा सके तुम ट्रक क्या चलाते थे बिल्कुल यमदूत की तरह चलाते इसलिए परमात्मा तुम पर बहुत प्रसन्न है इसलिए तुम्हें स्वर्ग लाया गया तुम सोचते हो अभी भी यमदूत भैंसों पर सवार होते होंगे मगर काला भैंसा काले यमदूत, जमती थी जोड़ राम मिलाई जोड़ी कोई अंधा कोई कोढ़ी बिल्कुल तालमेल खाते थे मगर ये तुम्हारे भय से पैदा हुए जो जान के मरे जो जीवन को पहचान के मरे उन्होंने कुछ और कहा है, उन्होंने कहा कि परम प्रकाश हो जाता है, मरने की घड़ी में जैसे हजार हजार सूरज एक साथ हो जैसे झील पर कमल खिलते ही जाएं, खिलते ही जाएं, खिलते ही जाएं, जैसे अनंत झील अनंत कमल खिल जाएं, जो जाग कर मरे जो ध्यान में मरे उन्होंने मृत्यु में ना तो कोई कालक देखी ना कोई भैंसे देखे ना कोई अमदूत देखे हाँ परमात्मा का आलिंगन पाया है मिलन पाया है मगर इसके लिए जरूरत है कि पहले तुम थोड़ी हिम्मत जुटाओ सन्यास साहसी के लिए है के लिए तो बहुत मंदिर है ये मंदिर भीरुओं के लिए नहीं भिरुओं के लिए तो बहुत मंदिर हैं बहुत मस्जिदें वो चले जाएं वहां वहां घुटने टेके हुए करते रहें प्रार्थनाएं कुछ पाएंगे नहीं कहीं भय से भगवान मिला है भय से संबंध जुड़ते ही नहीं टूट जाते प्रेम से संबंध जुड़ते सन्यास प्रेम है परमात्मा से और जिस दिन परमात्मा का प्रेम तुम्हारे भीतर सघन होता है उस दिन संसार की व्यर्थ बातें अपने आप विदा हो जाती मैं तुमसे संसार छोड़ने को कहता नहीं सिर्फ इसलिए नहीं कहता हूं कि जिस दिन परमात्मा का प्रेम जगेगा जो व्यर्थ है वो अपने आप छूटने लगेगा छूटना ही चाहिए छोड़ने की जरूरत पड़े तो समझो कि अभी परमात्मा का प्रेम पैदा नहीं हुआ है अरे जिसके हाथों में हीरे आ जाएंगे वो पत्थर ढोता रहेगा जिसे हीरे की खदान मिल जाएगी वो कंकड़ पत्थर बीनेगा जिसके चारों तरफ मोतियों की वर्षा होगी वो मोतियों से झोली भरेगा वो क्यों संसार की क्षुद्र बातों में पड़ा रहेगा संसार नहीं छूटता मेरे सन्यासी का इस अर्थ में नहीं छूटता कि वो घर में रहेगा दुकान पे भी बैठेगा बाजार में भी जाएगा मगर इस अर्थ में छूट जाता है कि संसार उसके लिए एक नाटक हो जाता है एक अभिनय हो जाता है एक खेल जो दिया परमात्मा ने अभिनय जो पात्र बना दिया उसे पूरा कर देना जो करवाए करवा ले वो सब उसकी मर्जी पे छोड़ देता है भय तो पकड़ेगा लेकिन घबराओ मत यह सभी को पकड़ता है इसके बावजूद भी छलांग लेने की हिम्मत जुटाओ तुम्हारे भीतर उतना ही बल है जितना किसी और के भीतर अपने बल को पुकारो आवाहन दो भय को पड़ा रहने दो एक तरफ छोड़ दो नाव है भय तो सही रहने दो भय को तुम छोड़ो ना, नाव छोड़ते ही भय विदा हो जाएगा संन्यस्त होते ही भय तो अपने आप विलीन हो जाता है उसकी जगह उमड़ती है पीर प्रीति उमरता है प्रेम उमरते हैं गीत वीणा बजने लगती है भय तो दुर्गंध है प्रेम सुगंध है भय से भरे रहोगे दुर्गंध से भरे रहोगे भय से तो कोई काम मत करना भय से तो जीवन में कोई भी कदम मत उठाना अब से ही कुछ करो क्योंकि अभय ही तुम्हें परमात्मा तक ला सकता है सत्य तक ला सकता है महावीर ने कहा अभय पहली शर्त है सत्य को जानने की तीसरा प्रश्न मनुष्य के रूपांतरण के लिए क्या मनोविज्ञान पर्याप्त नहीं है मनोविज्ञान के जन्म के पश्चात धर्म की क्या आवश्यकता है नरेश मनोविज्ञान रूपांतरण में उत्सुक ही नहीं मनोविज्ञान तो समायोजन में उत्सुक है एडजस्टमेंट में मनोविज्ञान तो चाहता है कि तुम भीड़ के साथ समायोजित रहो तुम भीड़ से छूट ना जाओ टूट ना जाओ अलग थलग ना हो जाओ तुम भीड़ के हिस्से रहो मनोविज्ञान का तो पूरा उपाय यही है कि तुम व्यक्ति ना बन पाओ समाज के अंग रहो तो जैसे ही कोई व्यक्ति समाज से छिटकने लगता है हटने लगता है कुछ निजता प्रकट करने लगता है वैसे ही हम मनोविज्ञानिक के पास भागते कि इसको समायोजन दो इसको वापस लाओ यह कुछ दूर जाने लगा इसने कुछ पगडंडी बनानी शुरू कर दी राजपथ पर लाओ मनोविज्ञान रूपांतरण में उत्सुख ही नहीं रूपांतरण का अर्थ होता है क्रांति और पहली क्रांति तो है समाज से मुक्त हो जाना व्यक्ति हो जाना पहली तो क्रांति है आत्मवान होना पहली तो क्रांति है कि भेड़ चाल छोड़ देना साधारणतः आदमी भेड़ों की तरह है जहां सारी भेड़ें जा रही वो भी जा रहा है उससे पूछो तुम क्यों जा रहे है वो कहता औरों से पूछो यह क्यों जा रहे हैं हमारे बाप दादे भी जाते थे उनके बाप दादे भी जाते थे इसलिए हम भी जा रहे हैं तुमने कभी खुद से भी पूछा कि तुम क्यों उठ के चले मंदिर की तरफ या मस्जिद की तरफ क्योंकि बाप दादे भी वहीं जाते थे और बाप दादा से तुमने पूछा कि वो क्यों जाते थे उनके बाप दादे भी वहीं जाते थे इस भीड़ से जब भी कोई छिटकने लगता है तो भीड़ चिंतित हो जाती है मनोविज्ञान तो अभी भीड़ की सेवा करता है अभी उसमें क्रांति नहीं अभी तो वो चाहता है कि तुम्हें मनो चिकित्सा के द्वारा भीड़ का अंग बना दिया जाए वो तुम्हें भीड़ के साथ राजी करवाता है और दूसरा काम वो ये करता है कि तुम्हारे भीतर तुम अगर अपने से ही परेशान होने लगो तो वो तुम्हारी परेशानियों से भी तुम्हें धीरे धीरे राजी करवाता है एक शराब घर में एक आदमी आता था वो पूरा गिलास तो शराब का पी जाता लेकिन आखिरी घूट वो शराब घर के मालिक के ऊपर बुलक देता मालिक ने पहले दफे समझा कि नशे में ज्यादा है मगर जब ये बार बार हुआ तो उसने कहा ये क्या बदतमीजी है उसने कहा मैं क्या करूं मैं लाख रोकना चाहता हूं मगर नहीं रोक पाता असल में अब तुमने पूछा ही है तो सच्ची बात कह दूं मेरी पत्नी मर गई जब तक वो जिंदा थी मैं उस पर बुलकना चाहता था लेकिन कभी बुलक नहीं पाया वो कर थी वह ऐसा सताती मुझे सो मैं रुका रहा रुका रहा रुका रहा अब वो मर गई जब से वो मरी है तब से ये मुझे फितूर हो गया है तुम पे नहीं करता हूं ये काम कहीं भी और जगह जगह दिक्कत खड़ी होती है अब किसी पे भी तुम पानी बुलक दो या शराब बुलक दो या चाय बुलक दो तो उस शराब खाने के मालिक में कहा ऐसा करो कि मैं एक मनोवैज्ञानिक को जानता हूं तुम वहां जाओ चिकित्सा हो जाएगी ठीक हो जाओगे ये कोई खास बात नहीं है एक रोग तुम्हें पकड़ गया एक मानसिक रुग्ण था तीन महीने तक वो आदमी आया नहीं तीन महीने बाद आया भला चंगा लग रहा था बिल्कुल ठीक लग रहा था स्वस्थ दिख रहा था शराब घर के मालिक ने पूछा कि कहो गए मनोवैज्ञानिक पास कहा कि गया तीन महीने कुछ लाभ हुआ उसने कहा कि पूरा लाभ हो गया उसने कहा अब बुलकते हो कि नहीं उसने कहा अब भी बुलकता हूं मगर अब जरा भी अपराध भाव अनुभव नहीं होते मनोवैज्ञानिक समझा दिया कि तो साधारण सी बात है ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है तीन महीने लगे उसको समझाने में लेकिन समझा ही दिया कि ये कोई खास बात नहीं है इसमें क्या बिगड़ता है किसी का क्या बिगड़ता है कोई मिट्टी के पुतले थोड़ी कि गल जाएंगी और इसमें तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया लोग ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं चंगेज खां की सोचो तैमूर लंग अडोल्फ हिटलर माओ से आयतुल्ला, रुहल्ला, रूहल्ला इनकी सोचो एक से एक पागल दुनिया में पड़े तुम हो ही क्या जरा पानी बुलक दिया इसमें क्या बिगड़ रहा है एक निर्दोष कृत्य और होली पे तो सभी करते तुम ये समझोगी तुम्हारी रोज ही होली उसने मुझे समझा दिया करता तो अब भी मैं वही हूं मगर अब डरता नहीं और ना अपराध भावना अनुभव होता है ना बेचैनी अनुभव होती तुमने ठीक पता दिया था उस आदमी ने मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया मनोवैज्ञानिक यही कर रहे हैं वो तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें राजी करते तुम्हारी बीमारियों का अपराध भाव तुमसे मिटा देते और दूसरा काम वो यह करते हैं समाज के साथ तुम्हारा पूरा पुराना समायोजन फिर से थिर कर देते रूपांतरण का तो सवाल ही मनोविज्ञान में नहीं रूपांतरण तो धर्म के द्वारा ही हो सकता है रूपांतरण तो उनके द्वारा ही हो सकता है जिनका स्वयं रूपांतरण हुआ हो तो खुद रुग्ण है वो क्या रूपांतरण करेगा तुम्हें पता है मनोवैज्ञानिक जितने पागल होते हैं उतने ज्यादा पागल दुनिया के किसी दूसरे व्यवसाय के लोग नहीं होते अनुपात दुगना है किसी भी दूसरे व्यवसाय में इतने लोग पागल नहीं होते जितने मनोवैज्ञानिक पागल होते और यही अनुपात आत्महत्या का है जितनी मनोवैज्ञानिक आत्महत्या करते हैं उतना दूसरे व्यवसाय के लोग आत्महत्या नहीं करते दुगनी आत्महत्या करते एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक एडलर्स एक विश्वविद्यालय में बोल रहा था उसका सिद्धांत तुम जानते हो हीनता ग्रंथि उसका सिद्धांत था उसने ही खोजा था वो कहता था प्रत्येक व्यक्ति या तो हीनता ग्रंथि से पीड़ित होता है या महानता की ग्रंथि से पीड़ित होता है उसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की प्रबल आकांक्षा एक ही है कि मैं श्रेष्ठ हो जाऊं मैं शक्तिशाली हो जाऊं विल टू पावर जैसे सिंगमन फ्रायड कहता है काम वासना मूल आधार है। वैसे ही एडलर जो कि उसका पहले शिष्य था और बाद में अलग हो गया धोखा दे गया को उसने सिद्धांत निकाला कि असली जीवन का सिद्धांत शक्ति पाने की आकांक्षा है तो वो कहता था हर आदमी इससे पीड़ित है और हर आदमी इसी के अनुसार चल रहा है वो समझा रहा था विश्वविद्यालय में वो ये कह रहा था कि जो लोग ठिगने के होते वो राजनीति में प्रवेश कर जाते क्योंकि राजनीतिक बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के अपने ठिगने पद को भुलाने की चेष्टा करते अपने ठिगने कद को भुलाने की चेष्टा करते इसके लिए उदाहरण खोजे जा सकते एक मजा है दुनिया में कि इतने तरह के आदमी दुनिया में कि हर सिद्धांत के लिए उदाहरण खोजे जा सकते नेपोलियन केवल पांच फीट पांच इंच था और इसलिए एडलर कहता था कि वो दुनिया जीत के बताना चाहता था कि मैं कोई छोटा नहीं हूं और नेपोलियन हमेशा परेशान भी था अपनी ऊंचाई की वजह से की वजह से भारत में तो पांच फीट पांच इंच उतना छोटा नहीं लगता लेकिन पश्चिम में बहुत छोटा लगता कि जहां छह फीट साढ़े छह फीट सात फीट लोग आसानी से मिल जाते अब सात फीट आदमी के पास पांच फीट पांच इंच का आदमी खड़ा होगा तो लगता है कि कोई बोना खड़ा है तो नेपोलियन को यह बात बहुत तकलीफ देती थी उसकी फौज में बड़े बड़े सिपाही थे एक दिन वो घड़ी उसकी बंद हो गई उसको ठीक करने के लिए दीवार पे हाथ पहुंचा रहा था हाथ नहीं पहुंच रहा था तो उसके बॉडीगार्ड ने उसके शरीर रक्षक ने कहा कि ठहरिए मैं आपसे ऊंचा मैं ठीक किए देता हूं नपोलियन एकदम आग बबूला हो गया उसने अपने शब्द वापस लो तुम मुझसे ऊंचे नहीं हो लंबे हो शब्द बदलो ऊंचे तुम मुझसे ऊंचे किस तरह है? लंबे हो लंबाई बात और ऊंचाई वो हमेशा पीड़ित था उस बात से तुमने अगर तस्वीरें देखी हो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली दफा शपथ लेती हुई तो तुमने एक बात देखी होगी माउंटबेटन तो लंबा आदमी था श्रीमती माउंट बैटन और भी लंबी मालूम होती नेहरू की तो ऊंचाई पांच फीट पांच इंची थी तो नेहरू एक सीढ़ी पे खड़े हुए जब शपथ लिए उन्होंने तुम फोटो देखना अगर कभी तुम्हें फोटो फिर मिल जाए तो पहले सीढ़ी पे खड़े हुए और माउंट बैटन सीढ़ी के नीचे खड़ा हुआ तब भी वो ऊंचा मालूम पड़ रहा वो सब आयोजित है कि वह सीढ़ी पर खड़े होकर शपथ लेंगे वो नीचे सीढ़ी के खड़ा होगा नहीं तो बहुत ही छोटे मालूम पड़ेंगे एडलर समझा रहा था लोगों को एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं और सब तो ठीक है क्या आप समझते हैं कि मनोवैज्ञानिक वे ही लोग होते हैं जो मानसिक रूप से रुगण होते आपके सिद्धांत के अनुसार अगर ठिकने लोग राजनीति में जाते तो पगले जाते होंगे मनोविज्ञान में बिल्कुल ठीक मनोविज्ञानिक क्यों मनोवैज्ञानिक होता उसका भी कुछ कारण होना चाहिए और प्रमाण तो ऐसे ही मिलता है क्योंकि दुगने पागल होते मनोवैज्ञानिक और जो नहीं होते पागल उनकी भी तुम पूछो मत वो भी करीब करीब पागल ही है मुला नसरुद्दीन को अचानक न जाने क्या हो गया था उसको प्रत्येक वस्तु एक की बजाय तीन दिखाई देती जैसे एक रास्ते की बजाय उसे तीन रास्ते दिखाई देते एक कार की बजाय तीन कारें दिखाई देती। वो स्वयं के इलाज के लिए किसी तरह शहर के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचा और उसने कहा कि महोदय बड़ी अजीब समस्या उठ खड़ी हुई मुझे प्रत्येक वस्तु एक की बजाय तीन तीन दिखाई देती अब आप ही बताइए मैं क्या करूं मनोवैज्ञानिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि क्या आप पांचों को यही रोग मनोवैज्ञानिक क्या खाक रूपांतरण करेंगे अपना ही तो कर लें, फिर औरों का सिमन फ्रायड इतना डरता था मौत से कि मौत शब्द भी अपने सामने सुनना पसंद नहीं करता था दो बार तो ऐसा हुआ कि कोई ने मौत शब्द छेड़ दिया बातचीत में आ गया तो इतना घबरा गया कि बेहोशों के गिर पड़ा दो बार जिंदगी में अब जो मौत शब्द से घबरा के बेहोश हो जाए इस बिचारे से क्या आशा करोगे कि लोगों का जीवन रूपांतरण करेगा जीवन रूपांतरण बुद्धों के द्वारा होता है दूसरा मनोवैज्ञानिक गुस्ताव जुंग बहुत बार जाना चाहता था इजिप्ट। इजिप्ट में कब्रों के भीतर दबी हुई ममीस मरे हुए लोग मसाले में ढांक के स्तर रखे गए हैं कि हजारों साल से भी उनकी लाश में सड़ी नहीं उनको देखने जाना चाहता था लेकिन लाश देख के उसे डर लगता था मगर फिर भी जाने की कोशिश करता था कि देख ले एक दफा जाके उसने कई दफा टिकट बुक करवाई मगर टिकट तो बुक करवा ले जिस दिन हवाई जहाज पकड़ना है उसके दो दिन पहले एक दिन पहले बीमार हो जाए यह इतनी बार हुआ कि उसको भी समझ में आ गया कि मामला कुछ गड़बड़ और जैसे ही टिकट कैंसिल होगी बिल्कुल ठीक जिंदगी भर कोशिश करके भी वो जा नहीं पाया एचिप ये मनोवैज्ञानिक जो लाश ना देख सकें ये अपनी मृत्यु की कल्पना कैसे करेंगे ये अपने को मरा हुआ कैसे देखेंगे ये सुकरात की तरह तो नहीं मर सकते ये बुद्ध की तरह तो नहीं मर सकते ये महावीर की तरह तो नहीं मर सकते ये जी भी कैसे सकते हैं उनकी तरह अगर मर नहीं सकते तो मनोवैज्ञानिकों को जितने ज्यादा विक्षिप्तताएं घेर लेती उतनी शायद किसी और को नहीं घेरती और स्वाभाविक भी एक लिहाज क्योंकि पगलों से ही घेरे रहते 24 घंटे उन्हीं से मिलना जुलना उन्हीं का सत्संग सत्संग का असर तो हो गई वो तो शास्त्र कह ही गए पहले से कि सत्संग का बड़ा असर होता अब पागलों के पास ही रहेंगे तो पागल ना हो जाएंगे तो और क्या होगा एक मनोवैज्ञानिक दूसरे मनोवैज्ञानिक से कह रहा था कि अब कुछ करना ही होगा पिछले एक महीने से मैं परेशान मेरी पत्नी अपने आप को फ्रिज समझने लगी और पिछले एक महीने से उसने मुझे परेशान कर रखा दूसरा मनोवैज्ञानिक बोला लेकिन इसमें परेशान होने की क्या बात है आखिर नुकसान क्या है समझने दो उसे अपने आप को फ्रिज तुम्हारा क्या बिगड़ता पहला मनोवैज्ञानिक बहुत झुंझला गया बोला क्या बिगड़ता है आप भी अजीब आदमी अरे वह रात भर मुंह खोल के सोती दूसरा मनोवैज्ञानिक बोला तो सोने तो भाई मुंह खोल के सोती तो और भी अच्छा है नाक से भी सांस लेगी मुंह से भी सांस लेगी दोहरी सांस लेगी लाभ ही लाभ इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता पहला मनोवैज्ञानिक बोला कि आप समझे नहीं जनाब अरे परेशान ना हो तो क्या करूं रात भर फ्रिज का बल्ब जलता रहे तो मैं सौंके कैसे? और फ्रिज भी बाजू ही बगल में लेटा हो बिस्तर पे विक्षिप्तताए मनोविज्ञानिकों को सहजता से घेर लेती क्योंकि उनका मनोविज्ञान उन्हें मन से ऊपर उठने की कोई कला नहीं सिखाता। अभी मनोविज्ञान के पास ध्यान जैसी कोई कला नहीं अभी मनोविज्ञान तो केवल बौद्धिक विचार है विश्लेषण अभी तो बस सोच विचार है और सोच विचार से क्या कोई क्रांति हो सकती क्रांति तो होती निर्विचार से क्रांति तो होती है निराकार के अनुभव से नरेश तुम पूछते हो मनुष्य के रूपांतरण के लिए क्या मनोविज्ञान पर्याप्त नहीं बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं और तुम पूछते हो मनोविज्ञान के जन्म के पश्चात धर्म की क्या आवश्यकता धर्म की आवश्यकता सदा रहेगी मनोविज्ञान कभी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता क्योंकि धर्म बात ही और है विज्ञान शरीर पर ठहर जाता है मनोविज्ञान मन पर ठहर जाता है और धर्म आत्मा पर उन तीनों के आयाम अलग है मनोविज्ञान आत्मा को मानता ही नहीं जैसे विज्ञान मन को भी नहीं मानता सिर्फ मस्तिष्क को मानता है मस्तिष्क शरीर का हिस्सा है विज्ञान की दृष्टि में भौतिक शास्त्री की दृष्टि में तुम केवल शरीर हो तुम्हारी खोपड़ी में और गोभी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं बस साग भाजी हो और साग भाजी खाओगे तो साग भाजी हो और इस देश में तो और भी समझो बिल्कुल सच बात सभी शाकाहारी मनोविज्ञान थोड़ा भौतिक सास से ऊपर उठता है टटोलता है थोड़ा कि मनुष्य मन भी मगर मन कोई शाश्वत तत्व नहीं है मनोविज्ञान के लिए शरीर के साथ ही पैदा होता है मर जाता है शरीर की बाय प्रोडक्ट जैसा चारवाक कहता है कि तुम पान खाते हो ओठ लाल हो जाते अब पान में होता ही क्या है पान का पत्ता अलग से खाओ औठ लाल नहीं होते चूना अलग से खाओ ओट क्या खाक लाल होंगे लाल होंगे तो और सफेद हो जाएंगे कत्था अलग से खाओ ओठ लालवान नहीं होने वाले सिर्फ मुँह कड़वा हो जाए सुपारी डाल लो और तरह तरह के मसाले चबाओ अलग अलग मुँह लाल होने वाला नहीं लेकिन सबको मिला के पान बनता पान का बीड़ा और तब ओठ लाल हो जाते ये लाली कहां से आती ये बाय प्रोडक्ट है। ये इन सब के मिलने से पैदा होती है ऐसा मनोविज्ञान मानता है कि ये शरीर में जो सारे तत्व मिले हैं उनसे मन पैदा हुआ है, मन एक है। शरीर मिट जाएगा मन मिट जाएगा मनोविज्ञान कैसे धर्म की पूर्ति कर सकता है धर्म कहता है तुम ना तो शरीर हो ना तुम मन हो तुम वह हो जो शरीर को भी देखता है और मन को भी देखता है तुम वह दृष्टा हो तुम वह दर्शन हो तुम वह साक्षी भाव हो वह शरीर से पहले था और शरीर के बाद भी होगा न उसका कोई जन्म है ना उसकी कोई मृत्यु है उस शाश्वत को जान लेने से जीवन में क्रांति होती उस शाश्वत को जानने से जीवन में सच्चिदानंद की वर्षा होती है आज तो <laughs>